आध्यात्मरामण युद्धकांड सर्ग मेघनाथ वध श्री श्रीमहादेउवाच विभीषण वच्वामोवाक्यम अथाब्रवीत जा मा कृष्ण विभीषण सहि ब्रह्मास्त्र विचोरो मायावी च महाबल जाना लक्ष्मण स्वरूपम मम सेवन श्री महादेव जी बोले हे पार्वती विभीषण के ये वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी ने कहा विभीषण उस महाभयंकर दैत्य की मैं सारी माया जानता हूँ वह ब्रह्मास्त्र विद्या का जानने वाला बड़ा शूरवीर मायावी और महाबली है तथा लक्ष्मण मेरी जैसी सेवा करते हैं मैं उसका स्वरूप भी जानता हूं अर्थात मुझे यह पता है कि मेरी सेवा के कारण उन्होंने निद्रा और आहार आदि को छोड़ रखा है ज्ञातवा समहम तुष्णि भविष्य कार्य लक्ष्मण प्रावो ज्ञानवता किन्तु इस आगामी कार्य की कठिनता का विचार करके ही मैंने यह सब जान बूझ भी अभी तक कुछ नहीं कहा विभीषण से इस प्रकार कह ज्ञानियों में श्रेष्ठ भगवान रामचंद्र लक्ष्मण जी से बोले गच्छ लक्ष्मण सैन्य महताज महता जय हनुमत् प्रमुख सर्व्यूथ पै स लक्ष्मण भैया लक्ष्मण तुम और हनुमान आदि समस्त युद्धपति बहुत बड़ी सेना के साथ जाओ और रावण के पुत्र मेघनाथ को मारो जांबवानिक्षराजो सह सैन्य नमृत विभीषण सचिव स तामी याचति अपनी सेना के सहित ऋक्षराज जाम्बव और मंत्रियों के सहित विभीषण तुम्हारे साथ जाएंगे अभिज्ञातिवराणी स राम से वचन शुवा लक्ष्मण स विभीषण जग्राह का श्रेष्ठ पराक्रमः राम पादां पादाम सृष्टवा सौमित्रभ्रवि ये विभीषण उससे परिचित हैं और उसके छिपने की समस्त कन्धराओं को जानते हैं अतः इनसे तुम्हें उसका पता लगाने में बहुत सहायता मिलेगी रामचंद्र जी के वचन सुन, सुनकर महापराक्रमी लक्ष्मण जी ने विभीषण को साथ ले अपना एक दूसरा उत्तम धनुष उठाया और अति प्रसन्नता पूर्वक भगवान राम के चरण कमल का स्पर्श कर कहा रावणिम नातुं भोगवती जले प्रभु आज मेरे धनुष से छूटे हुए बाण रावण पुत्र इंद्रजीत के शरीर को भेद कर भोगवती पाताल गंगा के जल में स्नान करने के लिए पाताल लोक को चले जाएंगे एवक्कांक्षी जय त्वरित्रम रघुनाथ जी से इस प्रकार कह सुमित्रंदन लक्ष्मण जी ने उनकी परिक्रमा की और इंद्रजीत को मारने के लिए बड़ी तेजी से चले वान रे बहस हनुमान पृष्ठ तो विभीषणचित्व तो उनके पीछे हजारों वानरों के साथ हनुमान जी और मंत्रियों के सहित विभीषण ने भी बड़ी शीघ्रता से कुछ किया जामुखारिक्षा सौमित्रिम तरयान्वयुहू सह। दूरा भुण भुण भुण भुण भुण भुण भुण तब जांवान आदि रिक्ष भी तुरंत ही श्री लक्ष्मण जी के साथ चले जिस समय वानरों के सहित लक्ष्मण जी निकुंभी स्थान पर पहुंचे उन्होंने दूर से ही वहां राक्षसों की बारी, बड़ी भारी सेना देखी, तब लक्ष्मण जी धनुष चढ़ाकर सावधान हो गए अंगदेन च वीरेण जाम बवान राक्ष तदा विभीषण प्रा मित्रिम पश्य राक्ष यदे यदे उनके वीरवत के सहित भी सावधान हो गए तब राक्षसराज विभीषण ने लक्ष्मण जी से कहा लक्ष्मण जी इन राक्षसों को देखिए सामने जो मेघ के समान श्याम वर्ण राक्षस सेना दिखाई दे रही है इस प्रबल को नष्ट करने का यत्न कीजिए दृश्यो भविष्यति समाप्यते। इसके नष्ट हो जाने पर राक्षस राज रावण का पुत्र इंद्रजीत भी दिखाई देने लगेगा इस कर्म के समाप्त होने से पहले ही तुरंत धावा कर दीजिए जहिवीर दुरात्म हिंसा परम धाक विभूषण वच वर्षा लक्ष्मणशुभलक्षण सर्वषाणी राक्षसेन्द्र सुतंपाड़े पर्वताव्रैश्च वृक्षे हरियुथजघनों सर्वो दैत्या ते पिवा न्यूथ पान परस्व स्थिति निर्जग दुर्वाणराणी कम तब्दों महानभू संजग्ये सहारुलायरि हे वीर इस सिंहासन पारायण इस हिंसा पारायण दुरात्मा पापी को आप शीघ्र ही मार डालिए विभीषण के वचन सुनकर शुभ लक्षण लक, लक्ष्मण लक्ष्मण ने राक्षस राजकुमार मेघनाथ की ओर बाण बरसाने आरंभ किए तथा वानर युद्धपति भी सब ओर से पत्थर पर्वत शिखर और विख्यादि से दैत्यों पर प्रहार करने लगे इसी प्रकार राक्षसों ने भी वानर युद्धपतियों और वानर सेना पर परशु तीक्षण बाण खड्ग यी और तोमरादि शस्त्रों से आक्रमण किया तब वहाँ बड़ा भारी कोलाहल हुआ और राक्षस तथा वानरों में बड़ा घमासान गया। त्यक् शीघ्र क्रोधे न महतागमन युद्धाय अपनी सेना को इस प्रकार दलित होते देख इंद्रजीत निकुंभिकल निकुंभिला और होम को छोड़कर बाहर आया और तुरंत ही रथ पर चढ़ अत्यंत क्रोध से हाथों में धनुष ले रणभूमि में सा, सामने आया तथा लक्ष्मण जी को युद्ध के लिए ललकारते हुए बोला लक्ष्मण मैं मेघनाथ हूँ अब तुम मुझसे जीवित नहीं बच सकते फिर वहां अपने चाचा विभीषण को देखकर एक कठोर शब्दों में कहने लगा सौमित्रे मेघनाथोह महा जीवन न मोक्ष से त्र दृष्ट्र पृथिव्यम सहभाषण यृद्ध साक्षा भ्राता पृथुर्म यह तम तुम इस लंकापुरी में ही उत्पन्न हुए हो और इसी में रहकर इतने बड़े हुए हो तथा तो मेरे पिता के सगे भाई हो किंतु अब तुमने अपने सजनों को छोड़कर शत्रुओं का दासत्व स्वीकार किया है कथम दुष्य से पुत्रा ये दुर्मते मैं तुम्हारे पुत्र के समान न जाने तुम तुम कैसे मुझसे कर रहे हो अवश्य ही तुम बड़े पापी और दुरात्मा हो ऐसा कह उसने हनुमान जी की पीठ पर बैठे हुए लक्ष्मण जी की ओर देखा उद्यु नि मुद्यम तो तथा जिसमें नाना प्रकार के उपस्थित थे उस महान रथ में बैठे हुए उस दैत्य ने एक बड़ा लंबा धनुष उठाकर उसकी भयंकर टंकार की सरम संधाया और बोला अरे वाण आज मेरे बाण तुम्हारे प्राणों को पिएंगे तब क्रोध से सर्प के समान फुपकारते हुए शत्रु का दमन करने वाले दशरथ कुमार लक्ष्मण जी ने भी अपने धनुष पर एक बाढ़ चढ़ाकर उसे मेघनाथ पर छोड़ा इधर इंद्रजीत ने भी क्रोध से लाल लाल नेत्र कर लक्ष्मण जी की ओर देखा अक्रासपर्श लक्ष्मण मुहूर्तम अभुवन मूढ़ पुनः प्रत्याहृत इंद्रिया तोभी के छोड़े हुए के समान महाकठोर बाणों के लगने से वह एक मुहूर्त के लिए अचेत हो गया फिर चेत होने पर उसने अपने सामने दशरथ नंदन वीर व लक्ष्मण जी को खड़ी देखा उन्हें देखकर राक्षसक्रोश से नेत्र लाल कर उनकी दौड़ा शराधनुषिध लक्ष्मण्रवीर यदि प्रथमे युद्धे न दृष्टो न पराक्रमः मे पराक्रम अद्वाम दर्श्यार्बाणे अभिव्याण दनुमतधारिषण लक्ष्मण तथा निर्विभेद शत्रुरवाकि तथा अपने धनुष पर बाण चढ़ाकर उनसे योग कहने लगा यदि तूने पहले युद्ध में मेरा पराक्रम न देखा हो तो मैं तुझे अभी दिखाई देता हूँ तू जरा स्थितता स्थिरतापूर्वक खड़ा रह ऐसा कह उस महावीरवान ने सात बाणों से लक्ष्मण जी को बड़ी पैनी धार वाले दस बाणों से हनुमान जी को और क्रोध से दूने उत्साह के साथ भली प्रकार छोड़े हुए सौ बाणों से विभीषण को बेच डाला इधर लक्ष्मण जी भी शत्रु पर बाणों की वर्षा सी करने लगे